श्री भक्तिरसा मृत सिंधु प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय सामान्य भक्ति आ, साधना भक्ति उसके अंतर्गत वैधि भक्ति वैदि भक्ति के चौसठ अंग का वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी यहाँ पे हमने छत्तीसवे अंग तक तो स्तवपाठ है वहां तक चर्चा की थी अभी आज सैतीसवे अंक से चर्चा शुरू करेंगे प्रसाद प्रसाद का आस्वादन करना तात्पर्य अठ नूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम ज्ञान तीन ज्ञान चक्षुन्मील ये नस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमीष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेहम श्रीगुरोपगुरों वैष्णवाश श्रीूप्र सहकुनाथ सजीव साइतम सवधूत जन सहित कृष्ण चैतन्यीराधापादा सहगन ललिता श्रीशाखान्वताचैतन्युुनिंद श्रीअद्वगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तृनंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम आरे राम आरे राम हरे हरे पहले पारायण कर लेंगे चौसठ अंग का प्रथम यहाँ प्राथमिक दस अंग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 अथवा अच्छा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार ही संबंध बनाए रखना एकादशी के दिन व्रत रखना दस, पवित्र वृक्षों की पूजा करना इनके अतिरिक्त और दस प्रमुख जो अंग हैं वो है ग्यारह अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग करना बारह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 सोलह क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना न ही लाभ होने पर हर्ष सत्रह देवताओं का अनादर न करना किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना उन्नीस भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्थविग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना बीस भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना और अन्य 40 महत्वपूर्ण अंग हैं एक 21 शरीर पर तिलक धारण करना 22 ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है 23 अर्चा विग्रह तथा तो गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करना और उन्हें अपने शरीर पर धारण करना 24 अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना 25 अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना 26 भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाना 27 जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाना 28 प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाना 29 मंदिर की कम से कम तीन परिक्रमाए करना 30 मंदिर के अर्च विग्रह की पूजा विधान पूर्वक ही करनी करना 31 कर्चा की स्वया, सेवा स्वयं करना 32 गायन करना 33 संकीर्तन करना 34 कीर्तन जप करना 35 प्रार्थना करना 36 प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करना यहाँ तक हमने समाप्त किया है 37 महाप्रसाद को ग्रहण करना 38 चरणामृत पान करना 39 अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा तो पुष्पों को सूंघना 40 अर्चा विग्रह चरण कमलों का, कम का स्पर्श करना 41 अर्चा विग्रह का भक्ति भक्तिपूर्वक दर्शन करना 42 समय समय पर आरती करना 43 श्रीमद भागवत भगवत गीता तथा तो अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा तो उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना 44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 भक्तों के बीच में ही भागवत पढ़ने का आनंद उठाना बाहरी लोगों के बीच में नहीं बासठ अधिक बड़े चडे भक्तों की संगति करना तिरसठ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना और चौसठ मथुरा की सीमा में मथुरा मंडल में वास करना चौसठ अंग समाप्त होते हैं इसमें से पांच प्रमुख अंग हैं: साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन तभी इसमें से भी आगे बढ़ेंगे प्रसाद ग्रहण करना अथ नैवेद्य आस्वाद यथा पाद में नैवेद्य मनम तुलसी विशेषतः पादल निकमान पुरारे प्राप्त यज्ञा युत को तो पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्च विग्रह के सामने कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है उससे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त हो जाते हैं जो दस हजार यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणाम के साथ उसको खाता है उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो दस हजार यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं प्रसाद का महात्म्य भूरी भूरी है और सब लोग इसको जानते हैं प्रसाद अन्न ब्रह्म है अन्न के रूप में हम ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं और ये सब लगभग सब लोग इसको कर इस कर के स्तर पे हैं कि प्रसाद से ब्रह्म साक्षात्कार कर होता है सबको भगवान का पहला दर्शन या प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद सार्वभौम प्रभु के अनुसार प्र प्रभु का प्रात का सा, सा और दर्शन का द प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद तो इसलिए प्रसाद से आसक्त तो होना अच्छा है इस विषय में बहुत सारे महात्म्य कथन हैं प्रसाद के विषय में जैसे शिवजी वाला है शिवजी जो पार्वती को इसका महात्म्य बताते हैं तो उसमें कथा आती है पूरी शिवजी पार्वती की और इसका यहाँ पे हमने नाटिका भी प्रस्तुत की थी यहाँ पे इस विषय में तो प्रसाद सेवन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अंग है भक्ति का और इसको किस प्रकार से करना है सब इसको जानते हैं किंतु इसको सही से करने के लिए बहुत सारे निर्देश है शास्त्र में ये प्रसाद के ऊपर गुरु महाराज की जो पुस्तक है वैष्णव कल्चर टिकट एंड बिहेवियर इसमें लगभग 50 से 70 पन्ने का एक अध्याय होगा केवल प्रसाद को लेकर के हो सकता है कि सोपन्ना भी हो जाए इसका इतना बड़ा विषय है इसका महात्म्य इसको कैसे लेते हैं प्रसाद की सेवा करते हैं हमेशा कहते कि हम प्रसाद सेवा करते हैं तो वास्तव में हमको प्रसाद की सेवा करनी चाहिए और प्रसाद में भगवान को देखना चाहिए प्रसाद और भगवान अभिन्न है महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे वाताम राजन विश्वास नहीं बजाये थे महाप्रसाद में महाप्रसादे महाप्रसाद में गोविंदे गोविंद में नाम ब्रह्मणि नाम रूपी भगवान में या नाम रूपी ब्रह्म में और वैष्णवे वैष्णव में जिनका पुण्य बहुत ही अल्प है सुअल्प पुण्य वाताम हे राजन उनका विश्वास नहीं होता है इनके महात्म्य में किसके महाप्रसाद के महात्म्य में गोविंद के महात्म्य में नाम हरिनाम के महात्म्य में और वैष्णव के महात्म्य में इन लोगों का विश्वास उत्पन्न नहीं होता है विश्वासों नहीं बचाए थे किंतु जो भक्त हैं उनका स्वतः प्रसाद के प्रति विश्वास है कि ये भगवान की कृपा है और ये भगवान स्वयं है तो इसलिए प्रसाद को आदर सम्मान देना चाहिए व्यवहारिक रूप से इसमें बहुत कहने योग्य वस्तुएं हैं जो वो पुस्तक में आएगी किंतु यदि हम समझे कि यदि हम प्रसाद को भगवान समझ रहे हैं तो क्या प्रसाद के दाने नीचे पड़े हैं तो हम उसके ऊपर पैर रखेंगे ये प्रश्न उठेगा क्या हम प्रसाद को आदर सम्मान दे रहे हैं तो क्या हम उसके ऊपर पैर रखेंगे कभी नहीं रखेंगे किंतु हम सोचे क्या हम ऐसा करते हैं घर पे हाँ ऐसा तो होता है तो फिर हमारा विश्वास नहीं है प्रसाद में हम उसको एक सामान्य अन्न की तरह समझ रहे हैं वास्तव में तो वैदिक समाज में सामान्य अन्न को भी लोग अन्न भगवान का ही दिया हुआ है तो इसलिए भगवान का ही प्रतिनिधित्व करता है इस प्रकार से समझ करके सामान्य अन्न तक को भक्त लोग या कोई भी भक्त लोग की बात छोड़ो कोई भी जो भक्त भी है सामान्य व्यक्ति भी है वो भी कभी उसके ऊपर पैर नहीं रखेगा उसका एक भी दाना नाली में नहीं जाने देगा उसके ऊपर से लांघेगा नहीं उसको एक पैर से दूसरा पैर जब कदम लेते और नीचे आ जाए वो दाना वो ऐसा भी नहीं करेगा और उसको कभी बिगाड़ता भी नहीं अन्य बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं, है जैसे हम सामान्य रूप से थाली में प्रसाद लेते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि भक्त लोग जैसे चावल लिए हैं या सब्जी लिए हैं जो भी कुछ लिया है तो दाने थाली में पड़े रहते हैं और उसको धो करके सीधा ना लिया तो ये अपराध है ये प्रसाद के प्रति अपराध है ये दिखाता है कि हम उसको प्रसाद नहीं समझ रहे हम उसको एक सामान्य अन्न भी नहीं समझ रहे हैं मतलब हम तो एक कुत्ते बिल्ली की तरह वो खा रहे हैं क्योंकि कुत्ते बिल्ली जो पशु लोग होते हैं वो लोग का यह व्यवहार ठीक है बाकी वैदिक समाज में तो एक सामान्य मनुष्य भी जो होता था तो अन्न के दान को ऐसे व्यर्थ नहीं करता था या अन्न के दान को ऐसा अपमान नहीं करता था अपमान है प्रसाद का ऐसे ही प्रसाद के ऊपर से लांगना उसके ऊपर पैर रखना उसके दानों के ऊपर ये सब अपराध में आता है सामान्य रूप से भी अपना अपमान है सामान्य अन्न का भी तो प्रसाद की तो बात ही क्या है वैदिक समाज में तो लोग यहाँ तक कि मान लो बैठे हैं खाने के लिए तो यदि मान लीजिए कि नमक ज्यादा हो जाता है कि मिर्ची ज्यादा हो जाती है कि कड़वा हो जाता है कभी स्वाद ठीक नहीं रहता है ऐसा मान लो आ गया थाली में खाने के बाद खाते खाते कभी भी उसके विषय में अपशब्द नहीं बोलते हैं। अरे कैसा बनाया है ये पूरा ऐसा है पूरा वैसा है नहीं ये उसका अपमान गिना जाता है ऐसा भी नहीं बोलते थे सामान्य व्यक्ति की बात है भक्तों की तो बात ही छोड़िए और भक्त प्रसाद की तो बात ही छोड़िए सामान्य अन्न जो सामान्य व्यक्ति खाता है वो लोग भी कभी जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तब उस भोजन का अपमान नहीं करते थे और वो समझते थे इस बात को यदि भोजन का अपमान किया यदि अन्न का अपमान किया तो अन्न आना बंद हो जाएगा अन्न आना कम हो जाएगा अन्न देवता है जो हमारे पास आते हैं यदि हम उनका अपमान करते हैं तो कम हो जाएगा ऐसे बहुत सारी बातें हैं इस विषय में जब सामान्य अन्न की ये बातें तो प्रसाद का तो क्या महात्मा होगा आप ही सोचिए हमको अति सावधान रहना चाहिए और आप देख सकते हैं कैसे वर्णाशम समाज में भक्ति के लिए यह प्रशिक्षण था चलो भक्त नहीं है तो भी कम से कम अन्न का आदर करना सीखो क्योंकि अन्न से ही अन्नाद भवंती भूतानी अन्न से ही सब लोग जीते हैं अन्न के बिना कुछ नहीं होता है तो अन्न का आदर करो तो यह सब वस्तुएं बहुत हती है इसमें तो प्रसाद जिसको प्राप्त होता है उसका जीवन सफल हो जाता है और उस प्रसाद को के ऊपर हमको पूरा विश्वास होना चाहिए और जब हम प्रसाद के वो पूरा विश्वास रखते हैं तो हम उनका अनादर नहीं करेंगे और यह भी पूरा विश्वास होना चाहिए कि प्रसाद के अतिरिक्त तो और कुछ भी यदि लेते हैं तो उससे हमारा नुकसान होता है कृष्ण भावना में इसमें प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है हम क्या खाते हैं हम कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ भी न खाएं ये महत्वपूर्ण वस्तु है जैसे दवाई लेते हैं तो एक तरफ दवाई चलती है और दूसरी तरफ क्या खाना है क्या नहीं खाना इसकी परहेज चलती है यदि तो परहेज पालन नहीं करते हैं तो भी बीमारी ठीक नहीं होती है उसी प्रकार से हमारा भव रोग है तो इसके लिए दवाई हरि नाम महामंत्र है और इसके लिए परहेज है केवल कृष्ण प्रसाद खाओ, कृष्ण प्रसाद के, के अलावा और कुछ नहीं खाओ। तो इसलिए यदि हम ये परहेज पालन नहीं करते हैं तो भक्ति में प्रगति नहीं होती है तो इसलिए इसको पालन करना बहुत अति महत्वपूर्ण है हाँ और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम भक्तों के संग में रह रहे हैं तो हमें शाम प्रसाद ही ग्रहण कर सकते हैं और कुछ उल्टा सीधा ग्रहण करना नहीं होता है और हम तो प्रसाद ग्रहण कर ही सकते हैं किंतु तो हमारे जो संतान है संताने हैं उनको पूरा मौका प्राप्त होता है केवल प्रसाद ग्रहण करने का क्योंकि सामान्य रूप से जो बच्चे होते हैं वो जब हट पकड़ते हैं तो उसको कोई मना नहीं सकता है तीन प्रकार की हट होती है बाल हट, स्त्री हट और राज हट। ये तीन लोग जब हट पकड़ते हैं तो उसको कोई मना नहीं सकता है तो यदि हम अभक्तों के संग में रहते हैं जो लोग प्रसाद के अलावा बहुत कुछ चीजें अलग अलग प्रकार की खाते रहते हैं तो जो हमारे संतान है जो बच्चे हैं वो उसको देख करके बार बार देख करके उससे मोहित हो जाते हैं और उनको भी जब ये चाहिए जब वो हट पकड़ते हैं तो हम उसको मना नहीं कर पाते तो उसका कोई निवारण नहीं किन्तु यदि हम भक्तों के संग में रह रहे हैं तो वो लोग स्वाभाविक रूप से केवल सबको प्रसाद खाता ही देखते हैं और किसी भी घर में चले जाए प्रसाद ही मिलेगा उसकी हमको चिंता नहीं है भक्तों के संग में रहते हैं तो बहुत चिंता रहे अरे उसके घर में चला गया पता नहीं क्या कुछ खा लेगा तो चॉकलेट है और क्या क्या चीजें खिलाते है आजकल तो चॉकलेट मैगी अंडे वाली चीज खिला देंगे केक खिला देंगे तो ये सब चीजें और यदि शाकाहार भी खिलाएंगे तो वो भी कृष्ण अर्पित नहीं होगा इसलिए पाप ही होगा तो ये बहुत ही टेंशन वाली बात रहती है इसलिए पहले बताया था कि भक्त को अनुकूल अवस्था में रहना चाहिए तो प्रसाद एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और एक जो हम अनुकूल व्यवस्था बना रहे हैं उसमें ये व्यवस्था करनी बहुत आवश्यक रहती है कि सबके लिए प्रसाद हो प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं है। केवल प्रसाद ही ग्रहण करें और कुछ ग्रहण नहीं करें सामान्य रूप से शहरों में भक्तों के लिए बहुत कठिन वस्तु है केवल के प्रसाद ग्रहण करें प्रसाद लेते हैं लेकिन साथ साथ दूसरी बहुत सी चीजें लेते हैं बिस्किट एक सामान्य वस्तु है जो लोग लेते हैं भक्त लेते हैं शहरों में बिस्किट है वेफर है फिर कोल्ड ड्रिंक्स है कोका कोला या पेप्सी या तो फेंटा माजा इत्यादि इत्यादि बहुत सारे स्प्राइट और ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो ब्रेड है पाव है बहुत सारी वस्तुएं हैं जो भक्त लोग सरलता से लेते हैं सिटी में तो ये अच्छी बात नहीं रहती है भक्ति के लिए और उनके जो संतान है वो तो निश्चित रूप से ये सब चीजों में पड़ती हैं पिज्जा पास्ता इत्यादि इत्यादि पार्टी करने जाते हैं मैकडॉनल्ड्स में तो जाना पड़ता है तो इस तरह से प्रयास करते हैं प्रयास नहीं करते इस तरह से करते हैं तो वो अच्छा नहीं है और तो प्रसाद के विषय में बहुत यहाँ पे कहना का मतलब नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रसाद के गुण हैं लाभ है और रूप गोस्मी इसको विस्तार में वर्णन नहीं कर रहे यहाँ पे हरि विलास में प्रसाद का महात्म्य है विस्तार में आगे चरणामृत पान अथा पादा स्वादो यथा वहीं पे पद्म पुराण में ही पाद्य आस्वादः पाद्य मतलब चरण को ढो करके जो जल बाहर आया है उसको पाद्य कहते हैं पाद्य आस्वादः यथा पाद में न दानम न हवीर ये शाम। स्वाध्यायो न तेपि प्रयान्ति जिन जिनके दान नहीं किए हुए जिन्होंने जिन्होंने यज्ञ नहीं किए हुए हैं जिन्होंने स्वाध्याय नहीं कि, किया है और जिन्होंने देवताओं की पूजा भी नहीं की है ऐसे लोग भी यदि चरणामृत पान करते हैं तो परम गति को प्राप्त होते हैं इस प्रकार से श्लकों पर लिखते हैं भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातः काल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती इस तरह इस चरनामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है अपितु तो इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है जैसा कि जिसने यज्ञ नहीं किया जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की अर्थात जिसने कोई भी पुण्यकर्म नहीं किया है यदि वह मंदिर में रखे चरनामृत को केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं वे अत्यंत विनीत भाव से तीन बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं ये चरणामृत का महात्म्य बहुत विशाल है प्रसाद से भी विशाल चरणामृत का महात्म्य है चरणामृत का महात्म्य प्रसाद से भी विशाल है चरणामृत प्रसाद से भी ज्यादा विशेष वस्तु है और ये इसका महात्म्य भी विलास में बहुत भूरी भूरी दिया गया है चरणामृत पान करने के बहुत बड़ा लाभ और ये गंगा जो है गंगा जल वो भी भगवान का चरणामृत है यमुना जल भी भगवान का चरणामृत है वास्तव गंगा जल पीने का भी महात्म्य है यमुना जल पीने का भी महात्म्य है चरणामृत पान करना है आदर सम्मान पूर्वक और तीन बूंद यहां भी बता रहे हैं हाथ में लेकर के उसको पान करके फिर हाथ को सिर पे लगाना होता है ये प्रथा है हरिभक्ति विलास में वर्णित है प्रसाद जब हम लेते हैं तो कुछ भी वस्तु हम जब खाते हैं तो उसके बाद नियम है शास्त्रों का या वैष्णव का कि कम से कम तीन आचमन करने होते हैं अर्थात एक आचमन दो आचमन जो एक आचमन मिनिमम ओम केशवाय नमः ओम नारायण नमः नमाह माधव नमः करके हम जो करते हैं वो एक आचमन हुआ ऐसा दो आचमन करने होते हैं बारह बारह वाला भी आचमन होता है तीन तो मिनिमम है तीन मंत्र तो बाकी बारह वाला भी होता है पच्चीस वाला भी होता है प्रसाद ग्रहण करके कम से कम तीन वाला जो एक आचमन है वो दो बार करना है ये वर्णन है प्रसाद के विषय में या कुछ भी खाते हैं स्नातवा भुगत भुगता पय इत्यादि स्नान करके अथवा भोजन करके ये करने होते हैं या कुछ पी करके पानी पी करके भी आचमन करना होता है ये सब ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से है किंतु वर्णन है शास्त्र में यदि कोई चरणामृत पी करके आचमन करता है तो वो नर्क में जाता है तो क्या विषय है इसमें हम सामान्य रूप से आचमन मतलब हाथ को पानी डालते उसको आचमन कहते हैं आचमन उसको नहीं कहते उसको प्रोक्षण कहते हैं आचमन मतलब वो जो ओम केशवाय नम ओम नारायणाय नम होम माधव आय ऐसा करके जो पानी लेते हैं, हैं पात्र से है। उसको आचमन कहते हैं तो वस्तु ये है कि कुछ भी खा करके हम अशुद्ध माने जाते हैं तो इस प्रकार से तीन आचमन करके भगवान के नाम से हम शुद्ध हो जाते हैं कोई भी दूसरे शुद्ध कार्य करने के लिए कुछ भी वस्तु पी करके भी हम अशुद्ध गिने जाते हैं इसलिए पुनः उसका आचमन करना होता है कुछ भी यदि पीते हैं उसके बाद में तो यदि कोई ऐसा समझे कि चरणामृत पान किया तो मैंने कुछ पिया पिया इसलिए अशुद्ध हुआ अशुद्ध हुआ इसलिए मुझे जैसे पानी पी करके या जूस पी करके या आम का रस पी करके या ऐसे कुछ भी पी करके मुझे जैसे आचमन करने थे दो तो इस प्रकार से चरणामृत पी करके भी मुझे दो आचमन करने होंगे नहीं तो मैं अशुद्ध गिना जाऊंगा ऐसा समझ कर जो दो आचमन करता है इस प्रकार से आचमन करता है चरणामृत करके तो वो नर्क में जाता है क्योंकि चरणामृत के ऊपर वो लागू नहीं होता है चरणामृत इतना शुद्ध है इसको लेने पर कोई अशुद्ध नहीं होता है अफकोर्स प्रसाद लेने पर भी अशुद्ध नहीं होता है किंतु प्रसाद के लिए वर्णन है कि कुछ खाया है प्रसाद तो आचमन करके फिर भगवान की सेवा में जा सकते हैं किन्तु चरणामृत लेकर बिना आचमन के भगवान की सेवा में जा सकते इसका अर्थ यह नहीं है कि हाथ प्रोक्षण नहीं करना है चरणामृत भगवान का प्रसाद है तो हाथ तो प्रोक्षण करना पड़ेगा नहीं तो भगवान को कैसे छू सकते हैं भगवान के भोग को कैसे छू सकते हैं ऐसा नहीं लेकिन वो जो तीन आचमन की बात है वो नहीं करना पड़ता तो ये चरणामृत का महात्म्य आप देखे प्रसाद से भी ऊपर है एक तरह से फिर आगे ग्रह पर चढ़ाए फूलों तथा अगुरु को सुंगना सुना अच्छा, सौरभ्यम यथा हरी भक्ति हरिभक्ति सुदोदय भक्ति सुधोदय में जैसे दिया है धूप सौरभ्यम आग आद... आ यद्धरेर दत्ता घ्राण येदत्ता दूपो धूपोचि धूपोच्चिष तव्याल्टान्यम विषाफम हरी भक्ति सुदय में मंदिर में चढ़ाए गए अगुरु का यह उल्लेख मिलता है जब भक्तगण अर्था विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरों की सुगंध को सूंघते हैं तो उसी तो वे उसी प्रकार भौतिक कलमश के विशैल प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्पदश अच्छा हो जाता है इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी मिल जड़ी बूटी मिलती है और दक्ष लोग जानते हैं ओझा लोग जानते हैं इस जड़ी बूटी से सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति की चेतना को कैसे वापस लाया जा सकता है? उस जड़ी बूटी को सूंघने से ही सर्प दंश का विषैला प्रभाव तुरंत जाता रहता है यही दृष्टांत यहाँ लागू होता है जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु को सुंगता है, तो उस समय उसे उसके सारे भौतिक कलमश दूर हो जाते हैं मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल फूल अगुरु अर्पित करें यदि वह नकद रुपया नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए भारत में यह प्रचलन है कि प्रातः काल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जाता है यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट लिए बिना या उपहार लिए बिना ना जाए यह भेंट अतिव तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है यहाँ तक की एक फूल छोटा सा फल थोड़ा जल जो भी संभव है अर्पित करना चाहिए अतएव प्रातः काल जब कोई भक्त अर्थविग्रह पर भेंट चढ़ाने आता है तो उसे अगुरु की सुगंध सुंगने को अवश्य मिलेगी इससे इस जगत के सारे विषय प्रभाव तुरंत दूर हो जाते हैं तंत्र शास्त्र में कहा गया है प्रविष्टे नाकिंध्रे हरे सौरभे सद्यो विलयमायाति शास्त्र में कहा है यदि मंदिर के को की गई माला की सुगंध किसी के नथुनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत ही दूर हो जाता है यदि वह कोई पाप कर्म नहीं भी किए रहता तो भी ऐसे फूलों की सुगंध से वह मायावादी से भक्त बन सकता है इसके कई उदाहरण प्राप्त हैं, जिनमें सर्वप्रमुख चार कुमारों का उदाहरण है वे निर्विशेषवादी मायावादी थे किंतु मंदिर में बच्चे फूलों तथा अगुरों की सुगंध सुनने से वे भक्त बन गए इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनाधिक कलुषित होते हैं बहुत कम कलुषित होते हैं वे शुद्ध नहीं होते हैं सॉरी ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनाधिक कलुषित होते हैं वे शुद्ध नहीं होते इसी की पुष्टि श्रीमद भागवत में हुई है जिसने पापकर्मो के सभी फलों को धो नहीं डाला है शुद्ध भक्त नहीं हो सकता शुद्ध भक्त को भगवान की सर्वश्रेष्ठता के विषय में संदेह नहीं रहता इसलिए वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत की सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में लगाता है अगस्त्य संहिता में भी ऐसा ही कथन मिलता है आघ्रण गंध पुष्पा दे अर्चित तपोधना विशुद्धि हाँ भी यते। हमें अपनी नथनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सुगने का प्रयास करना चाहिए तो ये घ्राणम अल अलग अलग अंगारे हैं ना सभी अंगारे हैं सेवा में घ्राणम च्राणम चाद सरोज सऊे ये अमरीश महाराज के विषय में कहा जाता है कि उन, उन्होंने अपने सूंघने की शक्ति भगवान के चरण कमलों में अर्पित फूलों को सूंघने में लगाई तो ये अर्च विग्रह को चढ़ाया गया फूल और यहाँ पे अगुरु अगुरु मतलब हम यहाँ पर अगरबत्ती चढ़ाते हैं अगरबत्ती आधुनिक है धूप नाम आता है वास्तव में धूप मतलब उसको अलग अलग प्रकार से बता सकते उसमें सुगंधी वस्तुएं होती है और गाय का गोबर भी होता है तो उसको जब जलाया जाता है तो सुगंध उत्पन्न होती है उसको धूप कहते हैं हम अगरबत्ती उपयोग करते हैं अगरबत्ती नहीं तो फिर हम वो एक शेप में बनाई हुई धूप को उपयोग करते हैं किन्तु दूसरे प्रकार से भी धूप होते हैं जैसे दीपक जैसा जो हमारा दोपहर का जो दीपक आता है ना जिसमें कर्पूर डाल करके जलाते हैं उसी प्रकार का एक वस्तु होती है जिसके अंदर थोड़ा सा गोबर का पाउडर डालते हैं थोड़ी लकड़ी का पाउडर पाउडर मतलब जो भी लकड़ी का बुरादा होता है वो डालते हैं और फिर उसमें थोड़ा तेल छिड़कते हैं और सुगंधी पदार्थ कुछ डालते हैं थोड़ा कोयला डाल देते जलता हुआ तो इससे ये सब जलता है और सुगंध उत्पन्न होती है और उसमें ये वो भी डाल सकते हैं ये जो है ना मच्छर बगाने के लिए क्या उपयोग करते थे गुरु अगुरु उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं तो ये सब डाल करके अलग से ऐसे चलाते थे उससे भी सुगंध उत्पन्न होती है और ये जलता रहता है धीरे धीरे तो ये धुआं भगवान को अति प्रसन्न है प्रसन्न करता है तो जब भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इसकी सुगंध प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से भगवान को अर्पित जो फूल है उसकी भी सुगंध मिलती है तो इससे नाक जो है साफ हो जाती है नाक साफ करना मतलब उसके अंदर जो कफ है वो निकालना उसकी बात नहीं कर रहे हैं नाक शुद्ध हो जाती है सुघने की जो शक्ति है वो शुद्ध हो जाती है तो इसका वर्णन यहाँ पे है और वर्णन करते हुए शिल ने बहुत अच्छी एक बात बताई वैदिक समाज के विषय में जो हम लोग भी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं एक तरह से अच्छा ही रहता है ऐसे सामान्य रूप से हम जब सिटी में रहते थे और सिटी में इसकोन मंदिर इत्यादि होता है तो हम कभी कभी कुछ दान देते हैं और बाकी समय मंदिर सीधा दर्शन करने जाते हैं ऐसा नहीं कि हर रोज कुछ ना कुछ लेके जाए सही मान लो कुछ प्रसंग आता है फेस्टिवल आता है तो दान देते हैं कई बार रथ यात्रा है या तो ऐसा कुछ प्रसंग है तब दान देते हैं लेकिन रोज का दान उस प्रकार से कुछ व्यवस्था नहीं सोचते है हम अपना ही घर समझ करके चलते हैं मंदिर को वैदिक समाज में गांव में जब मंदिर होते थे तो जैसा शिल प्रभा यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोग का नियम था मंदिर जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाए यथा सामर्थ्य एक मुठ्ठी चावल भी चलेगा या कुछ भी नहीं है तो कुछ फूल लेकर क्या हो कुछ फल लेकर क्या हो कुछ पानी लेकर क्या हो तो इसलिए श्लोक है ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्तिया प्रय्षती तद हम भक्ति उपहृत अश्नाम ही प्रयतात्मझे भक्ति से जो पत्र पुष्प फल पानी जल ये देता है वो मैं स्वीकार करता हूं तो इसका बहुत लाभ है चेतना पे रोज जाते रोज कुछ लेकर के जाना ये हमको भगवान के साथ रोज संबंध बांधने के लिए प्रस्तुत करता है चलो एक दिन मतलब ये चेतना में रोज आता है रोज हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं विशेष तो कुछ लेकर के जा रहे हैं चलो ये मेरी तरफ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना है कभी भी भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना है कुछ ना कुछ लेके जाए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यथाशक्ति जो भी है भगवान के पास हम जा रहे हैं तो हम एक सेवक की तरह जा रहे हैं तो भगवान को कुछ अर्पण करना चाहिए हमेशा तो यहाँ पे भी हम लोग ये जो भी हम भक्तगण रहते हैं उस प्रकार से धीरे धीरे अपने जीवन में ला सकते हैं कि हम यहाँ पे मंदिर में आए तो कुछ लेकर के आए थोड़ा सा कुछ कोई बात नहीं यथाशक्ति जो भी है पानी भी हो सकता है वो एक छोटा सा फूल भी हो सकता है सब सब लोग घर के बच्चे हो बूढ़े हो जो भी है कुछ कुछ सबको यही आदत होनी चाहिए बच्चों को भी कि हम वहां पे जाएंगे तो कुछ लेके जाना है कुछ देना है भगवान को अर्पण करना है थोड़ा सा ठीक है तो इससे चेतना बहुत धीरे धीरे शुद्ध होती है चेतना एक तो ये आती है कि हम भगवान के पास कभी भी जाते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं जो भी कुछ हमारा है वो हमको भगवान को अर्पण करना है रोज भगवान को अर्पण करने की मति उत्पन्न होती है और जब हम ऐसे जाते हैं तो वहां के फूल को सूंघते भी हैं और अगरबत्ती की जो सुगंध है धूप की सुगंध है उसको भी हम सूंघते हैं तो उससे भी हमको लाभ हो रहा है तो दूसरी बात यह है कि हम जैसे भी मंदिर जाते हैं जब भी तो मंदिर जाने मात्र से हमारा बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है आध्यात्मिक रूप से जिसकी तुलना की नहीं जा सकती तो हम कुछ भगवान के लिए लेकर के जाते हैं इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको इसका कृतज्ञता दर्शाने के लिए कि यहां पे आकर के मुझे इतना बड़ा लाभ आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है तो मेरी तरफ से छोटी भेंट स्वीकार कीजिए यह एक कृतज्ञता की भावना भी देता है मंदिर जाने से हमारा इतना बड़ा लाभ होता है तो हमको कुछ भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत होना चाहिए तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे प्रभुपत बता रहे हैं जो सभी भक्तों को ध्यान में रखें, रखने योग्य है और यथाशक्ति ये वस्तु शुरू कर सकते हैं उसकी व्यवस्था सामान्य रूप से क्या करते हैं यदि मंदिर में भी जाते हैं तो स्वयं अर्पण करने की जरूरत नहीं होती है उसको एक एक वस्तु जैसे दान पेटी होती है उस प्रकार से सामग्री की जगह भी होती है तो वो हम भगवान के लिए रख देते हैं उधर जो पुजारी अर्पण करेंगे बाद में, उस तरह से रहता है फल भी लेकर के आए हैं चावल लेकर के आए हैं ये सब सीधा उधर रखा जाता है और उसको फिर पुजारी लोग अर्पण करते हैं सामग्री भेंट बोलते हैं इसको तो इस तरह से स्वयं अर्पण तो अभी आप चावल लेके आए मान लीजिए तो सीधा भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं है ना फूल है वो घर पे तो आप अर्पण कर ही रहे हैं स्वयं यहां पे एक भगवान के सामग्री की तरह आप दे रहे हैं तो सामग्री की तरह उसको रख दे उधर ही और वो पुजारी लोग चढ़ाएंगे ऐसे हरेक वस्तु सामग्री की तरह भगवान को जाती है अब पानी भी लेके जाएंगे तो पानी भी कहां अर्पण कर पाएंगे ऐसा भी होता है अर्पण करेंगे तो उसमें गलती तो है ही नहीं स्वयं भी अर्पण कर ही सकते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि वो अपराध है स्वयं अर्पण करना ऐसा किंतु कुछ ना तो कुछ होना चाहिए जाए तो स्वयं कुछ लेके जाए एक फूल लेके गए तो स्वयं अर्पण किया तो फिर साथ में रख सकते हैं अपने ही लेकिन यदि सामग्री की तरह दिया है तो वहां पे एक फूल की टोकरी है उसमें सब सामग्री रखी जाए बाद में पुजारी उसको अर्पण कर सकते हैं सबका सीधा भगवान को तो आप देखिए भगवान है सामने फूल है तो आप अर्पण करके अपने पास रख सकते हैं भगवान तो स्वीकार करते हैं योम भक्तिया प्रयत्त लेकिन सामग्री के रूप में भी दे सकते हैं इसे सामग्री के रूप में देना अच्छा है ज्यादा आप स्वयं चढ़ा रहे हैं और सामग्री के रूप में दे रहे हैं दोनों में थोड़ा भेद है सामग्री के रूप में हम इसलिए दे रहे हैं कि एक साथ यदि पुजारी चढ़ाते हैं तो भगवान की ज्यादा सेवा हो सकती है उससे मान लो कि एक फूल हमने चढ़ाया उसकी जगह 20 लोग आए तो 20 फूल आए तो उसकी एक माला बना के दे सकते हैं भगवान को पुजारी उस तरह से भी विचार कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे मुख्य जो विषय वो है कि कुछ लेकर के जाना भगवान के लिए हम्म शुद्धि का पालन फूल तोड़ने जाते हैं तो करते हैं तो सामग्री भी हम यदि देंगे तो हम तो कितनी शुद्धि शुद्धि का पालन किए हैं तो इसलिए वो क्या भगवान को चढ़ाने योग्य है कि नहीं है तो ये विचार तो हमको आना होगा जब हम भगवान को कुछ देने जा रहे हैं इसलिए स्वयं भी शुद्ध रहना होगा इसलिए ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी कि हम अपना शुद्धि और शुद्धि विचार कर रहे हैं क्योंकि मंदिर में जाने से पहले ये सामान्य वस्तु थी एक भारतीय व्यक्ति के लिए कि नहा धो के जाते थे शुद्ध हैं शुद्ध होकर के जाते थे मंदिर में ऐसे ही नहीं चले जाते थे एक सामान्य भारतीय भी जो भक्त भी नहीं है पूरी तरह से वो लोग भी जैसे गुरु महाराज बता रहे थे कि इस्कॉन में जब शुरुआत में थे तो अमेरिका और इंग्लैंड जैसी जगह में भी वो लोग जब मंदिर जाते थे इस्कोन मंदिर में जब आरती में जाते थे तो नहा के जाते थे स्नान करके जाते थे भले स्नान उसके पहले किया हो कभी तो नहीं तो इसलिए सब विचार आएंगे फिर ठीक है भगवान के पास जा रहे हैं तो यदि फूल अर्पण करने जा रहे हैं तो शुद्ध अवस्था में जाए तो फिर विचार आएगा फिर फूल इतना दूर तोड़ने कौन जाएगा तो उससे विचार आएगा ठीक है घर के आसपास थोड़ा जो भी जगह है उसमें एक दो तीन पेड़ उगाते हैं फूल के जिससे हमारे पास कुछ फूल हो कभी जब जाते हैं तो अर्पण करने के लिए उधर से ही तोड़ लेंगे सही तो एक के बाद एक जब हम 64 अंग पालन करने का प्रयास करते हैं तो एक के बाद एक भगवान हमको बुद्धि देते हैं कि क्या क्या करना है सब चीज पालन होने लगती है फिर तो जब वो फूल हम रोज अभी अर्पण कर रहे हैं तो पौधे को भी ध्यान रखेंगे और कभी फूल नहीं है तो तुलसी मंजरी अर्पण कर सक, करनी चाहिए तुलसी अर, मंजरी मंजरी अर्पण करने का महात्म्य फूल अर्पण करने से भी ज्यादा है तो इसलिए तुलसी के पौधे को हम रखेंगे और उसको मेंटेन करेंगे अच्छे से उनकी मंजरियां तोड़ा करेंगे दो मंजरी वाला दो पत्तों वाली मंजरी अर्पण करके आधा है चैतन्य चरिता में भक्त को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है तो वो करेंगे नियमित रूप से अर्पण करेंगे तो तुलसी भी मेंटेन हो जाएंगे तुलसी महारानी भी अच्छे से उनका ध्यान रख सकते हैं तो ये सब छोटे छोटे अंग हैं, लेकिन इसके लाभ अनंत हैं। और इसको हम जीवन में यदि पालन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा ठीक है यहाँ पे विराम देते हैं और ज्यादा कलागे बढ़ेंगे शील प्रभुपाद की जाए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जाए श्री भक्ति रसाम सिंधु की जय गौर से मदे